संत मैत्री ऋषि ने श्री विदुर जी से कहा हे hey विदुर जी स्वयंभ मनु की जो बीज की कन्या थी जिनका नाम था देवहूति जिनके यहां भगवान ने कपिल अवतार लिया उनका चरित्र मैंने आपको तीसरे स्कंध में सुना दिया और अब आप हमसे जो स्वयंभ मनु की शेष दो कन्याएं है उनकी कथा को सुनिए स्वयं मनु ने अपनी जो बड़ी पुत्री थी जिनका नाम था आकुति आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया पुत्री का धर्म विवाह तो पुत्री का धर्म विवाह किसे कहते हैं कि जब पिता अपने होने वाले दामाद के आगे कन्या का पिता एक शर्त रखता है क्या कि मेरी कन्या से जो बेटा होगा वो मेरे वंश को चलाएगा यानी कि नवासा भी अपने नाना के गोत्र को चला सकता है तो उसे कहते पुत्र का धर्म विवाह तो इस तरह से आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ देवी रुचि प्रजापति देवी आकृति ने रुचि प्रजापति पति के द्वारा गर्भ को धारण किया और सुंदर मुहूर्त में दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए जो पुरुष था वो स्वयं भगवान थे क्योंकि उनके हाथ में शंख चक्र गधा पद्म के चन्हा थे पैरों में शंख चक्र गधा पद्म के चन्हा थे तो ये भगवान की पहचान बताई गई है कि तो स्वयं भगवान अवतारित हो गए और भगवान का नाम हुआ बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय तो यज्ञ नारायण जी का अवतार हो गया और जो कन्या थी वो सदा भगवान की पत्नी थी बोलिए दक्षिणा महारानी की जय तो इसलिए हम जब यज्ञ करते हैं तो क्या करते हैं यज्ञ के बाद भैया दक्षिणा रखिए और अगर यज्ञ करने के बाद दक्षिणा नहीं रखते तो आपका यज्ञ अपूर्ण हो जाएगा पूरा नहीं होगा इस तरह से जो कन्या ती दक्षिणा देवी उसे रुचि प्रजापति ने रखा और जो यज्ञ नारायण थे उसे स्वयं मनु जी ने रखा समय आने पर जब ये बड़े हुए तो इन दोनों का विवाह करवा दिया और इस तरह से माता अकूती ने बारह बच्चों को जन्म दिया ये बारह देव हैं तो उस प्रतोष संतोष भद्रा शांति इनस्पति इधम कवि विभु तो स्वाहू सुदेव रोचल, ये बारह अग्निदेव है हमारे धर्म में आठ तरह के विवाह बताए गए हैं पर इसका वर्णन या भागवत में तो नहीं है इसका वर्णन पद्म प्राण के उत्तरकांड में नारद पुराण के पूर्व भाग के प्रथम भाग में मनु समृद्धि के तीसरे अध्याय में और महाभारत के आदि पर्व के बहत्तरवे अध्याय में लिखा हैगा सबसे पहला विवाह होता है जिसे कहते हैं ब्रह्म विवाह तो उसमें यह होता है कि दो परिवार मिलता है अग्नि को साक्षी मानकर कन्या और वर का विवाह कराया जाता है अग्नि को साक्षी मानकर इस विवाह को ब्रह्म विवाह कहा गया है ब्रह्म विवाह से जो बच्चा जन्म लेता है वो 21 पीढ़ी का क्या करता है उदार करता हैगा 21 पीढ़ी का। तो इसे कहते हैं ब्रह्म विवाह दूसरा यज्ञ करने के लिए किसी ऋषि को जो अपनी कन्या दे दे इसको देव विवाह कहा गया है और देव विवाह से जो बेटा जन्मता है वो चौदह पीढ़ी का उद्धार करता हैगा वर से यानी कि लड़के से दो बैल लेकर जो अपनी कन्या दान कर देता है इसे हर्ष विवाह कहा गया है इससे जो बच्चा पैदा होता है वो छह पीढ़ी का उद्धार करता हैगा चौथा दोनों एक साथ रहकर धर्म का आचरण करेंगे यू कहकर जो किसी मांगने वाले पुरुष को अपनी कन्या देता है इस विवाह को प्रजापति विवाह कहा गया है इससे जो बच्चा जन्म लेता है वो भी छह पीढ़ी का उद्धार करता हैगा पांचवा जहां धन से कन्या को खरीदकर विवाह किया जाता है इसको असुर विवाह कहा जाता है अब जैसे कि लड़का लड़की के पिता को धन देता है और धन लेकर वो लड़की का पिता अपनी कन्या दे देता है इसको असुर विवाह कहा गया है छठा वर और कन्या में मैत्री प्रेम हो जाए इसे गंधर्व विवाह कहा गया है सातवा बलपूर्वक किसी कन्या का हरण करके लेकर जाना इसको राक्षस पूर... राक्षस विवाह कहा गया अरे सतपुरुषों ने इसकी तो बहुत ही निंदा की है और अंतिम आठवां विवाह छल पूर्वक सातवा कौन सा था बलपूर्वक और आठवां कौन सा था छल पूर्वक जैसे होता ना कि कुछ लोग एक मिसाल दे रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं लड़कियों को कि भाई हम आपको काम दिलाएंगे विदेश के अंदर आप चले तो विदेश में जाकर कुछ अधर्म कर लेते हैं उन कन्याओं को कन्याओं से उन स्त्रियों से फिर उन्हें ब्लैकमेल करते होंगे जब तुमको हमारे पास रहना पड़ेगा हम आपके फोटो को आपकी वीडियो को वायरल कर देंगे तो वो छल पूर्वक होता है तो वो छल पूर्वक उनको वहां पर बिठा लेते अपने पास तो इसकी भी बड़ी निंदा कही गई इसको पिसाच विवाह कहा गया तो इसी तरह से भागवत में जो विवाह का वर्णन आया वो आया पुत्र का धर्म विवाह तो अब जो संत मैत्री ऋषि है जो भगवान कपिल की नौ बहनें थी जिनका नौ ऋषियों से विवाह हुआ उनका चरित्र कहते हैं ब्रह्मा जी के बेटा थे जिनका नाम था मरीची इनका विवाह कला के समूह हुआ इनके दो बेटा हुए पूर्णिमा और कश्यप पूर्णिमा ऋषि के वंश का यहाँ पर बताया गया है पर कश्यप ऋषि के वंश का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंध में आएगा पूर्णिमा के दो बेटा हुए वीरज और विश्वक और एक कन्या थी जिनका नाम था देवकुल्या यही पूर्णिमा ऋषि की कन्या देवगुलिया आगे चलकर हिमवान की कन्या हुई और नाम पड़ा बोल गंगा महारानी की जय ब्रह्मा जी के बेटा हुए अत्रि ऋषि इनकी पत्नी का नाम था माता अनुसूर्या ऋषभ पर्वत पर तप कर रहे थे एक अंगूठे पर खड़े होकर और मंत्र में उच्चारण क्या चल रहा था ओम करता नमः। कि जो सृष्टि को पैदा करने वाले हैं पालन करने वाले हैं जिनकी इच्छा से सृष्टि का विनाश हो जाता है वे देव हमें दर्शन दे। उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता प्रकट हो गए तो दोनों पति पत्नी अंगूठे पर कूदते कुत्ते देवों के पास गए और अत्रि ऋषि ने भगवान को नमस्कार किया अत्रि ऋषि ने कहा कि प्रभु हमने तो एक देव का ध्यान किया अब तीन कैसे आ गए उस समय भगवान विष्णु ने कहा भो अत्रि हम नत्रि अरे हम तीनों एक हैं तुमने क्या कहा करता है नमा तो ब्रह्मा जी करता है इनका काम है पैदा करना तुमने कहा कि करता है नमा तो हमारे विष्णु जी भी करता है मैं करता हूं साक्षात मेरा काम है पालन करना और तुमने कहा करता है नमा तो हमारे भोले बाबा भी करता है इनका काम है समेट लेना माता अनुसूर्या बड़ी बुद्धिमान थी बोले ठीक है तीनू हमारे बेटा बन जाओ हमारा जुआ ये कि तीनों ही अत्र ऋषि के बेटा बन गए ब्रह्मा जी के हंस से चंद्रमा का जन्म हुआ इससे चला तो चंद्रवंश भगवान विष्णु से दत्त गोस्वामी जी का अवतार हो गया बोले दत्त भगवान की जय और शंकर जी से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ ब्रह्मा जी के तीसरे बेटा थे जिनका नाम था अंगीरा ऋषि इनकी पत्नी का नाम श्रद्धा था इनके चार कन्या और दो बेटा हुए महाराज इनकी जो चार कन्या थी जिनका नाम था सीनी वली कुहू राखा अनुमति और दो दो बेटा थे जिनमें भगवान उत उत और दूसरे बृहस्पति जी तो यही अंगिरा ऋषि के बेटा बृहस्पति जी जो के देवताओं के गुरु हुए ब्रह्मा जी के चौथे बेटा हुए जिनका नाम था पुलहस्त जी इनकी पत्नी का नाम था हवीरभू इनके दो बेटा थे अगस्त्य जी और विश्व अगस्त्य बाबा तो बड़े तपस्वी थे जिनको प्यास लगती थी पूरे समुन्द्र को पी जाते थे लेकिन भगवान नहीं थे यहां ऋषि थे और विश्व शर्मा इनकी दो पत्निया थी इडविडा और केशनी विश्व शर्मा की जो इडविडा नाम की पत्नी थी उनसे धन के देवता कुबेर का जन्म हुआ और केशनी से रावण कुंभकर्ण भीषण और सूर्प ये चार बच्चे जन्म इसलिए रावण जो है वो पुलस्थ वंशी है ब्राह्मण है ब्रह्मा जी के पांचवी बेटा हुए पुल ऋषि इनकी पत्नी का नाम था गति इनके तीन बेटा हुए कर्म श्रेष्ठ वरियान सहिष्ण ये सभी महान साधु हो गए हैं ब्रह्मा जी के छठे बेटा हुए क्रतु ऋषि इनकी पत्नी का नाम था क्रिया। इनके साठ हजार बच्चे हुए वकल्या ऋषि छोटे छोटे थे महाभारत में प्रसंग आता है आदि परमा में एक समय कश्यप ऋषि यज्ञ कर रहे थे तो सब उस यज्ञ में कार्य कर रहे थे ऋषि देवता मनुष्य सब उस यज्ञ में क्या कर रहे थे सेवा कर रहे थे तो वखल्या ऋषि भी सेवा कर रहता है तो छोटे छोटे तिंके लेकर आ रहते हैं इंद्र उनको देखकर हंसने लगा हुआ ये था कि जब गाय की खुरसे खड्डा हो गया था सब उसमें गिर गया था इंद्र हंसने लगा और इन्हीं ही साठ हजार वकलिया ऋषियों ने इंद्र को श्राप दिया था कि तेरा घमंड कोई तोड़ेगा तो इंद्र के घमंड को किसने तोड़ा था बोलो गरुड़ी महाराज की जे। जब अमृत लेकर आए थे तो कथा आगे आएगी तो उसको बताएंगे आगे चलकर सातवें पुत्र ब्रह्मा जी के हुए विशेष ऋषि प्रभु रामचंद्र जी के गुरु हैं ये आपके पत्नी का नाम माता अरुंधति 27 पुत्र हुए चित्र केतु आदि और इनके सिवा इनकी दूसरी पत्नियों से शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। के हुएवी बेटा हुए जिनका नाम था अथर ऋषि इनकी पत्नी का नाम कौन क्या था शांति इनसे परम भागवत श्री दधीच ऋषि का अवतार हुआ बोलो दधीश ऋषि महाराज की जय दधीच ऋषि हमारे पूजन्य वैसे सभी ऋषि हमारे पूजन्य है पर ददीजी ऋषि की यह महात्मा है कि जिन्होंने धर्म के लिए अपने शरीर का दान दे दिया था अपने शरीर का दान दे दिया था ऋषि ने और जिनकी हड्डी का वज्र बना और जिससे बत्तासुर मरा था पांचवें बेटा ब्रह्मा जी के हैं जिनका नाम था भरघु ऋषि इनकी पत्नी का नाम ख्याति था तीन पुत्र हुए एक दो पुत्र हुए और एक कन्या हुई पुत्र जो थे भरगु ऋषि के जिनका नाम था दाता विधाता और कन्या थी जिनका नाम था श्री यही श्री देवी आगे चलकर समुद्र की कन्या हुई और नाम हुआ वो लक्ष्मी महारानी की जय पहले भरगु कन्या थी आगे चलकर लक्ष्मी जी की कन्या हुई इसी तरह से मेरु ऋषि हुए मेरु ऋषि की दो कन्या थी आयति नियति इन दोनों कन्या का विवाह भरगु ऋषि के जो बेटा थे दाता विदाता इनके संग हो गया दाता की पत्नी का नाम था आयति इनके पुत्र हुए मृकुंड और मुकुंड के पुत्र हुए मारकंडिया मुनि मारकन्या मुनि ने प्रलय देखा था और प्रलय में क्या देखा मारकन्या मुनि ने कि प्रलय के जल के अंदर बरगद के पत्ते के ऊपर भगवान श्री कृष्ण अंगूठा चूस रहे थे ये देखा और भर्गु जी के जो बेटा थे विदाता इनकी पत्नी का नाम था नीहति इनके पुत्र हुए प्राण पुराण के बेटा हुए वेदशीरा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 नौवीं इनकी पत्नी बुद्धि थी पुत्र हुए अत्र दसवीं इनकी पत्नी मेधा थी पुत्र हुए समृति ग्यारहवीं इनकी पत्नी तितीक्षा थी पुत्र हुए सोम और हिरिम बारहवीं इनकी पत्नी लज्जा थी पुत्र हुए प्रसय और विनय और तेरवी की पत्नी थी मूर्ति जब मूर्ति देवी ने धर्म ऋषि के द्वारा गर्भ को धारण किया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 इतनी कथा सुनकर विद्रोजी महाराज जी ने संत मैत्री से कहा कि सती तो सबसे लालीली कन्या थी तो आखिर ससुर जमाई में क्या हुआ कि जो सती को अपने शरीर का त्याग करना पड़ गया श्री मैत्र ऋषि कहते विद्रो जी जब दक्ष प्रजापति को प्रजापति बना दिया तो इसे घमंड हो गया ये सभा में देर से आता था कि लोग खड़े होकर हमारा क्या करे सम्मान करे एक समय यज्ञ हो रहा था यज्ञ में सब देव आदि हैं तो ये सबसे देर से आया उस समय सामने तो इनको देखकर खड़े होकर नमन किया पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता खड़े नहीं हुए अब क्योंकि तो जब घमंडी आदमी होता है चारों तरफ क्या निगाह मारता भी देखता है कि कौन मुझे सम्मान दे रहा कौन मेरे लिए उठा कौन नहीं उठा तो चारों तरफ इसे निगाह मार रहा था अच्छा उस वक्त हुआ ये कि जैसे ही दक्ष प्रवेश किया निगा मारने लगा तो ब्रह्मा विष्णु महे तीनों देवता विराजमंत्र दक्ष की दृष्टि भगवान विष्णु पर पड़ी बोले ये तो मेरे दादाजी है कोई बात नहीं खड़े नहीं हुए ब्रह्मा जी पर दृष्टि गई ये तो मेरे पिताजी है कोई बात नहीं खड़े हुए पर ये शिव क्यों नहीं हुआ ये तो मेरा दामाद लगता है तो उस समय सभा में आते के संख्या कहता है किश्रोइय ब्रह्म ऋषियों में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 फलानी जगह से ताल्लुक रखते हैं ऐसे महापुरुषों है उनके विषय में दो शब्द कहे जाते हैं उसके बाद उन्हें मौका दिया जाता है बड़े आदर मान से कि आप आइए और दो शब्द कहिए पर दक्ष ने तो आते ही भाषण देना आरंभ कर दिया कि लोग इनको सत्यावादी कहते वास्तव में है नहीं तो सब लोग यहाँ माँ देखने लगे अरे दक्षिण ने कहा माँ क्यों देखते हो हे सामने बेटा शिव ये नाम का शिव है पर काम का शिव नहीं शमशान जैसे गंदे स्थान में रहता है नरमुंडों की ये माला धारण करता है सांपिच्छों को धारण करता है कभी हंसता है कभी चिल्लाता है कभी रोता है ये अधर्म है इस बंदर जैसी आंखों वाले से मैंने हिरण जैसे नेत्रों वाली हिरण जैसे चाल वाली अपनी कन्या सती का विवाह कर दिया ये तो वही बात होगी किसी अधर्मी को जो पाप करे पर स्त्री संघ करे मांस करे मदीरा पान करे और उसे वेद का ज्ञान दे दिया जाए ये तो वही बात हो गई इसने क्या इसने खामियां निकाली पर संतों ने शंकर जी की स्तुति निकालती इसमें से तो सबसे पहले इसने क्या कहा कि शमशान जैसे गंदे स्थान पर रहता है जबकि शमशान की भूमि ज्ञान की भूमि है कैसे ज्ञान की भूमि अरे बड़े बड़े लोग आए बड़ी बड़ी बातें करते थे पर देखो शमशान में पड़े कहां गई उनकी बातें तो इससे ज्ञान होता है यानी कि जब तक भगवान वासुदेव आत्मा के रूप में हमारे शरीर के अंदर विराजमान है तब तक हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे वे भगवान वासुदेव आत्मा के स्वरूप से हमारे शरीर से निकल जाएंगे फिर ये शरीर किसी काम का नहीं इसलिए शरीर भगवान की कृपा है कि शरीर के अंदर जो आत्मा जो हमें चेतन देता है तो ज्ञान की भूमि है चमशान की भूमि फिर इसने क्या कहा कि ये सांप बिलु का धारण करता है सांप बिछुओं का एक मरदबा बेचारे सांप बिच्छू रोते रोते हैं प्रभु हमारा कुछ की कीजिए बोले क्या हुआ बोले जो देखता पैर के नीचे कुचल देता हैगा शंकर जी ने कहा आओ, आओ हम तुम्हें पना देंगे तो संसार ने जिनको कह दिया दूषण उसे महादेव ने बना दिया आभूषण फिर ये भूत प्रेतों का संगी हे मृदा बेचारे सारे भूत प्रेत रोते रोते आए बोले महादेव कुछ कीजिए बोले क्या हुआ बोले साहब जिस घर में जाते हैं या तो बोतल में या तो लिंबू में या तो नारियल के अंदर तो उस समय शंकर जी ने कहा हम तुम्हें पढ़ा देंगे ये भोले बाबा है इसने क्या क्या क्या कहा यह अधर्मी है महादेव अधर्मी नहीं हो सकते क्योंकि महादेव के मंदिर के बाहर बैल का दर्शन होता है यानी कि धर्म जिनके मंदिर के बाहर विराजमान हो वो बेटे अधर्मी कैसे हो सकते हैं इस तरह से बहुत बुरा भला दक्ष ने कहा पर शंकर जी क्या है मस्त वह भक्त वस्तल भगवान की शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया उस समय नंदी बोले हरी हरि निंदा सुने जो काना ना हरिहर निंदा सुने जो काना होए पाप गहु घात समाना होए पाप घात समाना हरिहर भक्तों कर विष्णु भक्तों कर वैष्णव होकर शंकर जी की निंदा करे पापी है और महादेव का भक्त होकर श्री विष्णु जी की निंदा करे वो भी पापी है तो ये निंदा नंदीश्वर को सहन नहीं हुई शंकर जी ने कहा भिट जाइए बैठ गए दक्ष प्रजापति ने भय कर हमारे भोले भागो को बुरा भला कहा पर भलादेव मुस्कुराए तो दक्ष को और क्रोध आ गया दक्ष ने कहा कि मैं इसे श्राप देता हूं अब, अब किसी यज्ञ में से भाग नहीं दिया जाएगा ऐसा के कर दक्ष वहां से चल दिया अब नंदी खड़े हो शंकर जी ने कहा बैठ जाओ बोले महाराज शांत हो जाइए ये दक्ष अपने आप को क्या समझता है इसने बकरे कितना भय भय कर हमारे बोले बाबा को बुरा भला किया मैं शाप देता हूं इसको बकरे का सर लग जाए आज हमारे यहां हमारे देवों को बुरा भला कहा जाता है कोई कहता है इंद्र ऐसा है हरे इंद्र स्वर्ग का राजा है इंदर कोई आम देवता नहीं है स्वर का राजा है वो यमराज की निंदा उलाते लोग वाल्मीकि रामायण का वर्दन है जब रावण ने यमपुरी पर हमला कर दिया था उस समय यमराज जी ने अपने काल दंड को निकाल लिया था रावण को मारने के लिए रावण धर्मराज के काल दंड से मर सकता था ब्रह्मा जी ने रोक दिया बोले हमारा वरदान झूठा हो जाएगा वो धर्मराज की निंदा करते हैं धन्य हमारे नंदी स्वर जी एक नंदी होकर खड़े हो गए अरे तुम्हें तो शर्म नहीं आती ये हमारे पूजनीय महादेव को बुरा भला के अरे तुम यहां आराम से बैठे हो शर्म आनी चाहिएगी क्या समझता है दक्ष अपने आप को भकरे की तरह भय भय करके इसने हमारे भोले बाबा को बुरा भला कहा श्राप देता हूं इसे बकरे की गर्दन लग जाए भरगु ऋषि खड़े हो गया भरगु जी ने कहा नंदी सूसर जमाई का झगड़ा तू बीच में क्यों बोला हे भरगु तेरे जैसे वेद पाठी ब्राह्मण भकारी बन जाए धन आदि लेकर अपनी विद्या को बेच दिया करेंगे जात पात छोड़कर सब जगह भोजन किया करेंगे और कोई तुम्हें नमस्कार नहीं करेगा तुम ही सबको नमस्कार कर लिया करोगे भरगु भी भड़क गए हे नंदी मैं भी शिव भक्तों को श्राप देता हूं कि अब इनको भी किसी यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा और इसके बाद भर्गू ऋषि बार बार क्या कह रहे ये अपराधी है इसने ब्राह्मणों को बुरा बोला कहा यह अपराधी है इसने विष्णु के चरणों में अपराध किया अब महादेव जी चौंक गए क्योंकि भरगु ऋषि जानबूझकर विष्णु विष्णु विष्णु कर रहे थे ताकि नंदी वैष्णवों को भी श्राप दे दे और अगर वैष्णवों को अगर श्राप दे देते नंदीश्वर उनके क्षणों में अपराध कर जाते फिर तो शंकर जी कुछ नहीं कर सकते थे इसलिए जब विष्णु विष्णु शब्द शंकर जी ने सुना तो शंकर जी ने कहा हे hey, नंदीश्वर बोलने दीजिए इसे चले हम चलते हैं तो लेकर चले गए कहीं वैष्णव अपराध ना हो जाए इतना भयंकर वैष्णव अपराध बताया गया हम इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए लेकर चले गए हम महाराज शंकर जी कैलाश चले गए ये बात अपनी पत्नी को महादेव ने नहीं बताई पर दक्ष ने एक किठान बांध लिया कि मैंने ये शिव का यज्ञ में भाग बंद किया अब मुझे ही इस करना पड़ेगा ऐसा यज्ञ करूंगा इसे नहीं बुलाऊंगा तो एक गिठान बांध दी उसने कौन सी वीर की रहे मन धागा प्रेम का मत तोड़ो हो चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए जो प्रेम का धागा है उसको मत खेचा था करो टूट जाए टूटने के बाद धागा जुड़ तो सकता है पर गिठान सामने नजर आएगी और यही गिठान दक्ष ने बांध लिया कंकल में दक्ष महाराज ने यज्ञ रखा छोटे से छोटे देवताओं को उस यज्ञ में बुलाया गया महाराज पर देवादिदेव महादेव को उस यज्ञ में नहीं बुलाया और जब दो मित्रों में खिड़पिड़ हो जाती है ना तीसरा ज्यादा आग लगाने का काम करेगा जब देवताओं को पता है कि सुसुर जमाई में नहीं लग रही है तो सच दच कर गा बजाकर सारे विमान कैलाश से ही जा रहे हैं। सती जी की दृष्टि पड़ गई और देव स्त्री ने कह दिया हे सती अरे नहीं आ रही बोले कहा अरे तेरे पिता का यहां यज्ञ है सती जी सोच में पड़ गई तो शिव गुणों से पूछ लिया ये सब विमान कहा जा रहे हैं शिव गुणों ने कहा मैया आपके घर जा रहे हैं आपके पिताजी ने प्रजापति यज्ञ किया है सती चौंक गई कि पिता के घर में इतना बड़ा कार्य हुआ और हमें पिताजी ने बुलाया नहीं तो फिर क्या कहती है सती जी बड़े मात पिता के यहाँ गुरुजन के यहाँ बंधु रिश्तेदार के यहाँ बिन्द बुलाए जाने में कोई दोष नहीं है कार्य बड़ा होगा भूल गए होंगे या निवेदन भेजा होगा पहुँचा नहीं होगा बस इस प्रकार से अपने मन को तसली देकर सती महारानी शिव जी के पास चले गए सती महाराज महारानी ने कहा कि स्वामी जी आपको पता ही विमान कहां जा रहे हैं तो शंकर जी ने कहा बताओ कहां जा रहे हैं अरे आपके ससुर के घर यह नहीं कह रही है कि मेरे माइके जा रहे हैं मेरे पिता के घर जा रहे हैं ऐसा नहीं कहा क्या कहा आपके ससुर के घर जा रहे हैं यानी कि सती महारानी शंकर जी को कुछ अपनापन बताना चाहती है तो शंकर जी ने पूछ लिया अभी क्यों जा रहे हैं हमारे ससुर के घर बोले यज्ञ रखा है उन्होंने उस यज्ञ में जा रहे हैं मेरी कई वर्षों से इच्छा थी कि मेरे पिता के घर में कोई उत्सव होगा तो जो घना आभूषण पिताजी ने दिया वो पहन कर जाऊंगी मेरी उस यज्ञ में बहने भी आई होंगी बहनों से भी मिलूंगी और भी अन्याय जो है देव स्त्रियां भी आएंगी मन सबसे मिलोगे कितना आनंद आएगा चलो तो चलते हैं क्या तो शंकर जी ने पूछा भी कोई निवेदन भेजा है तो सती जी ने कहा भेजा शायद पूछा नहीं तो मात पिता क्या, यहाँ गुरुजन क्या और बंधु रिश्तेदार क्या यहाँ बिन बुलाए जाने में कोई दोष नहीं है तो जब सती जी ने ऐसा कहा तो आप शंकर जी कहेंगे देखो तुमने ठीक कहा मात पिता क्या गुरुजन और बंधु क्या बिन बुलाए जाने में कोई दोष नहीं है यदि वो आपसे प्रेम करते हो पर तुम्हारे पिता तो मुझसे वेर करते हैं सती तो सती जी ने कहा रहे, मैं अपने पिता को डांटूंगी और तुमसे क्षमा मांग लेंगे शंकर जी ने कहा देख सती नहीं हो सकता मुझे जाने में कोई दोष नहीं है मुझे पहले भी खड़ी खड़ी सुनाती हमने सुन ली अगर अभी भी सुनाएगा हम तो सुन लेंगे पर मैं तुम्हारे स्वभाव को जानता हूं तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा कई मरतबा शंकर जी सती जी को समझा रहे हैं पर सती जी की बुद्धि में नहीं आ रहा तो तुरंत कह दिया होई है सोई जो राम रचिरा खा होई है सोई जो राम रचिरा खा कहो करी तर्क बड़ा भैंसा का कहो करी तर्क बड़ा भैंसा का होई है सोई जो राम रचिरा खा ये राम जी क्या चाहते हम नहीं जानते है? तो राम चरित्र मानस में आता है चरित्र बालकान के अंदर एक बार त्रेता जुगमाई एक बार त्रेता जुगमाई शंभु गए कुंभज ऋष सिपाई शंभु गए कुंभ ऋषि पाई संग सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी एक बार त्रेता युग मही एक समय त्रेता युग का समय था शंकर जी अपनी प्रिय पत्नी सती जी को कुंभज ऋषि के पास ले कर गए कुंभज ऋषि ने जब सती जी को देखा तो उनका पूजन किया कि शिव जी की पत्नी है तो उस वक्त जो है शंकर जी अपनी पत्नी को लेकर गए थे भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए देखे शंकर जी इस कथा को श्रवण करने के लिए कैलाश से नीचे आ गए तो उस वक्त हुआ ये कि शंकर जी तो खूब राम कथा का आनंद ले रहे थे पर सती जी को आ गई निंद्रा इसलिए सती जी राम जी की महिमा को नहीं जान सकी अब जब कथा पूरी हुई ऋषिवर के चरणों में प्रण प्रणाम कर जब शंकर जी जा रहे थे उसी समय दंड करने वन के अंदर ऐसी घटना घटी ऐसी लीला प्रभु ने की कि भगवान श्री राम जी की सदा पत्नी सीता जी का हन रावण लेकर चले गए कर, कर कर चले गए और प्रभु अपनी पत्नी के लिए रो रहे थे सीते सीते कर रहे थे शंकर जी ने देख लिया अरे जय हो प्रभु हे जगतनाथ हे सच्चिदानंद कहकर लोटपोट करने लगे सती जी ने कहा कौन है ये अरे मेरे प्रभु है लो सती जी बोले प्रभु है आपके मुझे तो कोई लंपट पुरुष लग रहे हैं। इनकी पत्नी का हरण हुआ है ये अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं और आपके तो ये भगवान है अरे शंकर जी ने कहा यही तो इनकी लीला है ये लीला चल रही है जादू करके संग कौन होता है जम्बूरा जादू कौन कर रहे हैं राम जी जम्बूरा कौन शंकर जी और बावरे कौन हो गई सती जी राम जी अपनी माया का जादू दिखा रहे हैं वो नाट ना, नाटक की तरह नाटक कर रहे हैं भगवान नटवर की तरह पर शंकर जी तो समझ गए ये जादू चल रहा है पर सती जी ने तो हकीकत ही समझ लिया लंपट पुरुष है ये कैसे सच्चीत आनंद हो सकता है तो शंकर जी ने कहा जाओ परीक्षा ले लो मैं यही बैठा हूं आपका इंतजार कर रहा हूं सती जी क्या बनकर चलेगी सीता और तुरंत प्रभु रामचंद्र जी ने नमन किया ए धर्म ध्वज की पत्नी जिनकी सवारी क्या है धर्म जिनके रथ पर झंडा किसका लगे धर्म ध्वज तो आप अकेली घूम रही हमारे प्रभु का है सती जी हैरान हो गए बोले यही गटगढ़ -गट अंतर्यामी राम है आप तो महाराज देखो भगवान ने कहा कैसे भगवान ने राम जी ने ऐसा कहा सती जी को बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि आपके स्वामी जी की तो सवारी धर्म है झंडा धर्म का लगता तुम कैसे अधर्म बनकर आ गई कहने का अर्थ यह था सती जी तो हक्की बक्की हो गए हरे सती जी ने कहा यही घटगट राम है भगवान तो घटगट है बोले यही बिन कान के सुनने वाला है सुनते बिन्न काना भिन्न कान के सुनते भगवान जिस समय भगवान ने सुग्रीव को भेजा जा बाली को लड़का तो पहली मरता तो मार खा ली थी सुग्रीब ने दूसरी मरत अपन चला गया उस समय बाली की पत्नी तारा ने कहा स्वामी जी मत जाओ आपके लिए ठीक नहीं होगा बाली ने कहा मुझे राम से मेरी कोई शत्रुता थोड़ी है तो बाली की पत्नी ने मना किया और फिर भी क्या हुआ बाली सुग्रीव से लड़ने के लिए आया देव भगवान ने बाली की छाती पर बाण मार दिया तो भगवान गए बाली के पास क्या करे प्रभु राम बोले बाली जब तुम्हारी पत्नी मना कर रही थी मत आ तो तू क्यों आया बाली हक्का बक्का रह गया बाली ने कहा जिस समय मेरी और मेरी पत्नी के बीच में बात हो रही थी ये तो माथा ही नहीं इसने कहां से सुन लिया तो बोले सुनत तब बिन कहना बिन कान के सुन लेता है वो गटगढ़ गर है तो बोले यही वो राम है अब सती जी जब उस मन से चल दी अपने स्वामी जी महादेव के पास आ रही है उस समय उस मन के अंदर जगह जगह सीताराम जी का दर्शन होने लगा बोले चंद्र भगवान की जय सीताराम जी का दर्शन होने लगा सती जी महादेव जी के पास आ गए, प्रणाम किया शंकर जी ने कहा हाँ भाई परीक्षा ले ली सती जी ने कहा रे परीक्षा अरे जैसे आप उनको नमन करते हैं उनका पूजन करते हैं तो मैंने भी उनका पूजन कर दिया शंकर जी बोले जरा देखे तो सरी ध्यान में जाकर करके क्या शंकर जी ध्यान में गए और उस समय में चले गए जो लीला भी थी पर शंकर जी ने क्या देखा कि मेरी पत्नी ने मेरी मां सीता जी का रूप धारण कर लिया अब तो शंकर जी ने कहा कि मैं सती का त्याग करता हूं ऐसा मन मन में कह दिया हम इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए जब सती जी भगवान राम के पास गई तो राम ने तुरंत पहचान लिया ये तो शंकर जी की पत्नी है राम जी को ध्यान में नहीं जाना पड़ा पर सती जी वहां क्या कर कर आई उसको देखने के लिए शंकर जी को ध्यान में जाना पड़ा तो राम और शंकर में यही अंतर है शंकर जी ने मनी मन में अपनी पत्नी का त्याग कर दिया किसने मेरे प्रभु के चरणों में अपराध किया मेरी मां का रूप धारण किया उस समय आकाशवाणी हुई जय हो जय हो आप जैसा परम त्यागी नहीं हो सके पर सती को भिनक ना लगी ये क्यों देवता इतनी जय जयकार कर रहे हैं तब से महादेव जी ने अपनी प्रिय पत्नी सती जी को अपने बाएं अंग के बाएं अंग में बिठाना बंद कर दिया और अपने सामने बिठाते थे इसलिए हमारे वैष्णव सिद्धांत के अनुसार हमें व्यास पीठ के सामने बैठना चाहिए अभी हम शिक्षित शिक्षा ले रहे हैं व्यासपीठ के साथ नहीं बैठना चाहिए तो क्यों शंकर जी सामने बिठा रहे हैं सती जी को सती जी को इसलिए सामने बिठा रहे हैं शंकर जी कि अभी तुम्हें शिक्षा की आवश्यकता है सती जी समझ गए कि इन्होंने बाएं अंग से हमें हटा दिया यानी कि इन्होंने जान लिया कि मैंने जो जगतनाथ प्रभु के चरणों में अपराध किया है ये जान गए तो सती जी ने भी भगवान से प्रार्थना करना आरंभ कर दी सती जी क्या कहती है? है प्रभु हे जगतनाथ प्रभु मेरा यह शरीर छूट जाए क्योंकि इस शरीर से मुझे भोलेनाथ नहीं अपनाएंगे, तो इसलिए तो यहां कहा जा रहा है हो ही है सो ही जो राम रची राखा। क्योंकि राम जी चाहते ही है यही है कि सती जी वहां जाए सती जी का ये ध्यय छूटे सती जी पार्वती बने तभी शंकर जी ने अपनाये तो कहीं मर्तबा महादेव जी ने सती जी को मना किया सती जी नहीं माने यहां तक हमारे भोले बाबा जो बनावटी समाधि के अंदर भी चले गए सती जी ने कहा अच्छा तो मैं जा रही हूँ तो कोई जवाब नहीं देते थे सती जी ने कहा अच्छा तो मैं चली तो देखते थे यहाँ कैसे खोलकर गई कि नहीं गई इस तरह सती जी का मन अंदर बाहर और बाहर अंदर हो रहा था हुआ ये सती जी उतर गए नीचे शिव जी ने अपने गणों को कहा कि जाओ आपकी मैया के संग उस बेरियज के अंदर जाओ नंदीश्वर ने कहा मैया अन्य भी शिव जी के गण थे उन्होंने कहा मैया हम भी आपके संग चले बोले चले चलिए अब हुआ क्या अब हुआ यह कि नंदीश्वर ने कहा मैया हमारे होते हुए आप पैदल पैदल चलोगे तो बिठा दिया नंदीश्वर तो नंदी की पीठ पर बैठकर माँ देवी सती जा रही है गाते बजाते हुए भूत गण शंकर जी के गण लेकर जा रहे सती जी को कहा दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ में कंकल उस समय हुआ यह कि उस यज्ञ में जो देवताओं की स्त्रियां आई थी वो सती जी से नहीं मिली क्यों नहीं मिली कि अगर हम सती जी से मिलेगी तो वैसे ही दक्ष प्रजापति भोलेनाथ को बुरा भला कहते तो कहीं हमारे वेरी ना बन जाए दक्ष प्रजापति नहीं मिले पर मां मिली साधर भले ही मिली एक माता साधर भले ही मिली एक माता भगनी मिली बहुत मुस्काता भगनी मिली बहुत मुस्काता साधर भले ही मिली एक माता मामी माँ ने कहा बेटी तेरी राह देख रही थी तू आ गई अब तो मेरे कलेजों को ठंडक हो गई है बहने मिली इतने में दक्ष आ गया दक्ष ने जब अपनी कन्या सती को देखा तो मुंह फेर लिया उस वक्त सती को अब शपन होने लगा सती की सीधी भुजा सीधा नेत्र सीधा अंग फड़कने लगा मन घबराने लगा चक्कर से आने लगे तो सती जी विचार करती है मनी मन में कि कोई मौका मिले और मैं यज्ञशाला से चली जाऊं क्या शिक्षा लेनी चाहिए हाँ इस कथा से हमें हमें इस कथा से यह भी शिक्षा लेनी चाहिए अगर कोई पति वर्ता स्त्री है और अगर पति उसे किस चीज पर रोक टोक करे तो उसे वो कार्य नहीं करना चाहिए वो कार्य उसका काल भी हो सकता है तो आज सती जी के मन में यह सब बातें आने लगी कि मैंने मेरे महादेव की बात को नहीं माना क्या कहा था शंकर जी ने अरे मुझे तो बुरा भला कहा मुझे और कह दे के तो हम तो बर्दाश्त कर लेंगे पर तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा और वही हुआ सती जी को बेचैनी होने लगी अब सती जी विचार करती है कि मौका मिले और मैं यहाँ से चले जाऊं पर काल जिस समय आता है लेकर चला जाता है काल से कोई बच नहीं सकता अक्सर मैं एक मिसाल देता हूँ ना कथा में एक समय देवताओं की सभा दी सब देवता अपने वाहन पर आ रहे थे तो कोई गणेश जी चूहे पर आए दुर्गा देवी शहर के ऊपर तो सब अपने वाहन पर आ रहे थे उस समय धर्मराज जी भी आ गए भैंस पर उस समय एक नन्ना सा कबूतर दरवाजे पर खड़ा था साफ देवताओं को देख देख कर बड़ा आनंदित हो रहा था अरे अरे ये देवता आ गया अरे ये देवता आ गए इतने में धर्मराज जी जब आए तो यमराज जी ने जब उस कबूतर पर दृष्टि डाली हंसे कबूतर की तो धड़कन ही तेज हो गई इतने में भगवान भी आ गए तो भगवान भी अंदर दाखिल हो गए अब गरुड़ जी चारों तरफ निगाह रहे थे गरुड़ जी की दृष्टि किस पर पड़ गई से कबूतर पर पड़ गई गरुड़ जी ने कहा तो है तो हमारी जाति का जरा पता तो करे इतना घबराया क्यों है गरुड़ जी उस कबूतर के पास गए और कहा भैया सब कुशल मंगल तो है आपका मुख थोड़ा उदास है कबूतर ने कहा महाराज अब मैं आपसे क्या कहूँ मैं तो देवताओं के दर्शन के अंदर आनंद ले रहा था पर हुआ क्या धर्मराज जी आ गए और धर्मराज जी हमको देखकर हंस गए उनकी हस्ती में का तब से हमारी तबीयत खराब हो गई तो गरुड़ जी ने कहा चिंता क्यों करते हम तुम्हारी रक्षा करेंगे तो गरुड़ जी ने क्या किया अपनी पीठ पर बिठाया हजारों किलोमीटर दूरी पर उस कबूतर को एक गुफा में छोड़ दिया और गरुड़ी आगे कि तेज गति से चलते गरुड़ी यहां जब सभा पूरी हुई तो धर्मराज जी आए सभा से बाहर आने के बाद धर्मराज जी चारों तरफ देख रहे थे कि वो कबूतर कहां चला गया धर्मराज ने कहा गरुड़ कबूतर कहा चला गया गरुड़ जी ने कहा बात सुनो मुझे कबूतर ने सब कुछ बता दिया आप पहले यह बताएं कि आप उस कबूतर को देखकर हंसे क्यों अरे धर्मराज जी ने कहा वो तो सब छोड़ो प्रमुख गया कहा बोले मैंने अपनी पीठ पर बिठाकर हजारों किलोमीटर दूर उसे एक गुफा में छोड़ दिया धर्मराज जी हंसे बोले वाह काल के मुंह में छोड़कर आ गए उसे गरुड़ जी ने क्या बोला क्या कहा आपने अरे तुम तो उसको काल के मुंह में छोड़कर आ गए बोले वो कैसे बोले गरुड़ जब मैं यहां प्रवेश कर रहा था सभा में मेरी कबूतर पर दृष्टि पड़ी मैंने कबूतर का भविष्य पढ़ लिया यह लिखा था उसके भविष्य में कि अब से थोड़ी देर बाद हजारों किलोमीटर दूर जाएगा और ये मर जाएगा तो मुझे हंसी इस बात की आगे गरुड़ के विधाता के बाद आज झूठ हो जाएगी अरे हजारों मीटर तो क्या कबूतर थोड़ी सी दूर भी नहीं उड़ सकता इतने हजारों किलोमीटर इतनी इतना रास्ता तय कर ही नहीं सकता है कबूतर तो आज हमने कहा कि विधाता के बाद झूठ हो जाएगी कि कबूतर एक दिन तो क्या पूरी जिंदगी में इतना किलोमीटर दूर नहीं उड़ सकता और मुझे क्या पता था कि उसकी मृत्यु मेरी हंसी में ही थी मैं उसे हँसा उसने तुमसे कहा और तुमने उसको काल के मुँह में डाल दिया अरे गरुड़ जी तो घबरा गए अब गरुड़ जी तेज गति से गए अब जाते हो गुफा अरे यहाँ थी गुफा देखा गुफा नहीं थी अजगर ही मुँह फाड़ बैठा था तो गरुड़ जी जल्दी में अजगर के मुंह में कबूतर को डालकर आ गए और इस तरह से कबूतर की लीला समाप्त हो गई काल बड़ा विचित्र है जहाँ आता और काल लेकर चला जाता है इसलिए काल के आगे किसी की नहीं गले दाल उसको कहते हैं काल हम महाराज हुआ यह के सती मैया अपने मन को तसल्ली देने के लिए यज्ञशाला में चली गई उस समय यज्ञशाला में भर्गु ऋषि क्या कर रहे थे यज्ञ कर रहे थे इंदिराए स्वाहा, बृहस्पति सुहा, सुहा सबके नाम क्या आहुति दी जा रही थी पर शिवाय नमा स्वाहा की आहुति नहीं दी जा रही थी उस समय सती जी ने भरगु जी को कह दिया कि हे ऋषिवर आप सब देवों की आहुति दे रहे हैं पर हमारे प्रभु महादेव की आहुति क्यों नहीं दे रहे तो उस समय भरगु तो कुछ नहीं कहे कौन बोल उठे दक्ष आ गए दक्ष ने कहा देवताओं का यज्ञ भूत प्रेतों का थोड़ी है हमने तो उनका यज्ञ में भाग बंद कर दिया आ तो सती देवी की आंखें लाल हो गई कुरोज से सती जी ने कहा पिताजी आप महादेव की महानता को नहीं जानते हैं सत्यम शिवम सुंदरम है आप उनकी महिमा को नहीं जानते हैं उनका कोई शत्रु नहीं है वो तो शिव की खान है हे पिताजी शास्त्रों का प्रमाण है जो आपके मित्र की निंदा करे उसकी जीवा को काट देना चाहिए और अगर जीवा को नहीं काट सकते तो वहां से कान में उंगली डालकर चले जाना चाहिए तो मैं आपकी जीवा तो नहीं काट सकती आप मेरे जन्मदाता हो और कान में उंगली डालकर भी नहीं जा सकते क्योंकि आप मेरे स्वामी महादेव के वेरी हो जब मैं अपने महादेव के पास जाऊंगी और मुझे कहेंगे दक्ष कुमारी यानी कि आपके नाम से पुकारेंगे अरे मुझे तो गाली लगेगी कि मैं एक शिव द्रोही की बेटी हूं इसलिए पिताजी शरीर मुझे आपके द्वारा प्राप्त हुआ और आपके दिए हुए इस शरीर का मैं त्याग करती हूँ उस समय सती महारानी ध्यान आसन में बैठ गई और योगा अग्नि को प्रकट कर दिया क्योंकि अग्नि हमारे अंदर होती है तो ध्यान द्वारा योगा अग्नि को प्रकट कर दिया उस समय जो शिव गण थे उस यज्ञ को नष्ट करना चाहते थे तो भर्गु ऋषि ने खूब मंत्रों का उच्चारण किया और अग्नि अग्निजूतों को पैदा कर दिया और उन धूतों ने क्या कहा क्या किया शिव गणों को मारना आरंभ कर दिया ये देव ऋषि नायती को ठीक नहीं लगा एक तो भोलेनाथ बाबा की प्रिय पत्नी सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और उनके गणों का उनके गणों का जो है अपमान हुआ गणों का तो शंकर जी के पास कैलाश चले गए देवऋषि नाराय जी उस समय शंकर जी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे बड़ी शांत मुद्रा में बैठे थे और सुंदर कथा को कह रहे थे तो हमारे बाप हमारे भोले बाबा कौन है वक्ता भी है और श्रोता भी है तो अच्छा वक्ता कब बनेगा कोई जो अच्छा श्रोता बनेगा जो कथा ठीक कह रहा है तो समझ जाना इससे सुना बहुत होगा और जो जितना अच्छा सुनेगा उतना अच्छा सुना सकता है तो शंकर जी कौन है सुनते भी है और सुनाते भी है तो हुआ ये देव ऋषि नारद जी आए शंकर जी खड़े हुए प्रभु कैसे आना हुआ तो देव ऋषि नारायद जी ने कहा प्रभु आपकी प्रिय पत्नी सती जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया उस वेरी यज्ञ के अंदर और आपके गणों को पीटा गया है एक एकड़ जब देव ऋषि नारायण जी चले गए तो उस वक्त शंकर जी ने तांडव करना आरंभ कर दिया तांडव करते करते भोले बाबा ने अपनी जटा से एक बाल तोलकर जमीन पर पट गया पटक दिया और सौ योजन का धूत पैदा हो गया धूत ने शंकर जी को नमस्कार किया प्रभु आज्ञा कीजिए शंकर जी ने कहते हैं भो भद्रम और नाम पड़ गया बोले वीरभद्र महाराज की जय वीरभद्र जी हुए अब हुआ ये शिव जी ने कहा वीरभद्र उस बेरी यज्ञ के अंदर आपकी मां ने अपने शरीर का त्याग कर दिया इसलिए तुम उस यज्ञ में जाओ दक्ष की गर्दन को काटो और शिवाय नमा स्वाहा आहुति दे दो तुम्हारा कल्याण हो इस तरह वीरभद्र ने महादेव की क्या की परिक्रमा करी और उस यज्ञ के अंदर क्या किए चल दिया जिन शिव गणों को पीटा गया था मारा गया था वो सब दक्ष के यज्ञ से आ रहे थे उन सब ने जब अपने स्वामी वीरभद्र को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए कुछ शिवगण काले रंग के थे कुछ नीले रंग के थे कुछ पीले रंग के थे और कुछ सुरमाई रंग के थे और सारे नाटे थे छोटे थे हमारा जुआ ये कि सब शिवगण जो है वीरभद्र के संग उसी यज्ञ में जा रहे हैं उस समय उस यज्ञ में लगी तो कुछ लोगों ने कहा कि शायद तूफान तूफान आने आने का समय वाला है। तो कुछ लोगों ने कहा, हमको तो ऐसा लगता है कि कुछ डाकू जो है डकेटी करके जा रहे होंगे तो कुछ लोगों ने कहा राजा प्राचीन बारिशी का राज्य है ऐसे प्रतापी राज्य है उनके राज्य में डाकू हो ही नहीं सकता तो कुछ लोगों ने कहा शायद गहियां जा रही होगी जब ज्यादा गहिया जाती है तो गइयो के खुर से बहुत मट्टी होती है तो उसकी धूल होगी बोले नहीं गहियों का जाने का तो समय नहीं है क्योंकि इस समय तो सवेरा हो रहा है संध्या वेला नहीं है अब कुछ लोगों ने कहा कि दक्ष ने जो शंकर जी के चरणों में अपराध किया उनकी प्रिय पत्नी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया ये अब शकुन वही लग रहा है अब वीरभद्र उस यज्ञशाला में चले गए उस समय उस यज्ञ में उत्पात करना आरंभ कर दिया महाराज जो भोजन वहां पर बनाया गया था उसमें महादेव के गण हर हर महादेव धेर डुबकियां मारने लगे मलमूत्र कर दिया तंबू उखाड़ दिया स्त्रियों के बाल लोचने लगे भूत भूतगण देवताओं को मारने लगे उस